कैसे हैं आप आप सुन रहे हैं श्रीमद भागवतम के ग्यारहवीं स्कंध के सप्तम अध्याय में वर्णित भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के संवाद को जहां पर श्री कृष्ण बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं उद्धव जी को और इसी प्रसंग में वो दत्तात्रेय जी के चौबीस गुरुओं का वर्णन कर रहे हैं दत्तात्रेय जी ने किस प्रकार से इन 24 गुरुओं से बहुत कुछ सीखा आपने सुना कि दत्तात्रेय जी उन्होंने पृथ्वी से धैर्य सीखा पर्वत और वृक्ष से उन्होंने परोपकार की बात सीखी और वायु से भी उन्होंने सीखा कि जैसे वायु अनेक स्थानों में जाती है पर कहीं भी आसक्त नहीं होती किसी के भी गुण दोष को नहीं अपनाती है वैसे ही जो साधक भक्त है वो विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाता जरूर है लोगों से मिले जरूर लेकिन अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे किसी के गुण और किसी के दोष को ना अपनाए है।, है ना तो अब जो है आकाश के बारे में चर्चा हो रही है यानी एक और गुरुदेव उनके वो है आकाश श्रीमद भागवतम के ग्यारवें के सप्तम अध्याय में बयालीसवें और तैंतालीसवें श्लोक में यही चर्चा है बताया गया छेदम संगमात्मनो व्याप्त संगमात्मस्व विस्वेद तेजो अबन्नमेर मेघा देर वायु नेरीते न स्पृश्य नभस्तद काल कालष्टेर गुणे पुमान यानी आकाश को अपने गुरु के रूप में देख रहे हैं अवधूत दत्तात्रेय जी और महाराज यदू को बता रहे हैं कि महाराज पांचवा मेरा जो गुरु है वो है आकाश आकाश अंदर भी है बाहर भी है और घर के अंदर भी है शरीर के अंदर भी है जितनी चीजों को देखें उन सब में आकाश विद्यमान है लेकिन तो भी वो संग रहित है आकाश के तरफ जब हम देखते हैं तो ये दिखता है इसी प्रकार से कोई भक्त है वो अपनी भक्ति योग की साधना में चाहे अंदर की तरफ ही स्थित हो या फिर इंद्रिय भोग करते समय वो बाहर की तरफ ही क्यों न स्थित हो पर दोनों ही अवस्था में अपने विवेक बल पर वो आकाश की तरह सर्वव्यापक परमात्मा की भावना करते रहता है यानी जब वो भजन करता है तब भी वो भगवान के बारे में चिंतन करता है जब वो भगवान का स्मरण करता है और जब वो इंद्रियों से भोग करता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना खाए पिए तो रह नहीं सकता बिना सोए रह नहीं सकता हम्म बातें भी वो कुछ ना कुछ करेगा ही कुछ ना कुछ वो सामाजिक व्यवहार भी रखेगा तो इंद्रिय योग से चाहे वो कितना भी व्यवहार क्यों ना करता हो लोगों के साथ लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में अपने विवेक बल से वो ये देखता रहे कि सब जगह परमात्मा और सिर्फ परमात्मा ही विद्यमान है सब कुठ परमा की वजा भगवान की वजा जिनसे मे बाब करमाशा अंदर भी परमा बैठे हुए हैना है तो आकाश जिस तरह से सब जगह है सब जग कोई भी जगह नहीं है जहां पर आकाश नहीं है सब जगह आकाश है ऐसे ही भगवान चर अचर सब में है सबसे उनका संबंध है।, है ना अगर हम किसी जानवर का शरीर देखते हैं या पक्षी का शरीर देखते हैं या कोई वस्तु देखते हैं सब परमात्मा की वजह से अस्तित्व में है भगवान के बिना उनका अस्तित्व कभी नहीं हो सकता लेकिन तो भी भगवान उनके संग में लिप्त नहीं है भगवान पर उनके संग का रंग नहीं चढ़ा है है ना भगवान सब में विद्यमान होते हुए भी एकदम निसंग हैं, अलग हैं, परमात्मा जिन जिन में है जहां भी है सबका एक नाम है रूप है एक विशेषण है हम उन्हें किसी उपाधि से पुकारते हैं नाम से पुकारते हैं कोई संबंध है लेकिन तो भी उनके अंदर जो परमात्मा है वो इन उपाधियों से रहित है ये देख पाता है एक भक्त जो भगवान का चिंतन हर पल हर क्षण करता है।, है ना जिस प्रकार से आकाश जब हम आसमान की तरफ देखते हैं ऊपर की तरफ तो वहां दिखता है घड़े में देखते हैं तो घड़े के अंदर भी दिखता है उसे घटा आकाश बोल देते हैं कभी वस्त्र के जो छेद होते हैं छोटे छोटे छोटे छोटे सूक्ष्म उनके अंदर भी दिखता है उसे पटाकाश बोल देते हैं कि भाई वस्त्र के अंदर भी है हुँ? बोल तो देते हैं लेकिन वो आकाश ना तो घड़ा होता है ना वो वस्त्र होता है ना वो कोई अन्य वस्तु होता है आकाश अलग रहता है मात्र उपाधि हम उसे दे देते हैं लेकिन आकाश का जो आकाशत्व गुण है वो बरकरार रहता है है ना इसी प्रकार से जो आत्मा है यानी कि हम वो चाहे किसी भी शरीर में क्यों ना चली जाए स्थावर जैसे कि विभिन्न प्रकार के वृक्ष या फिर जंगम विभिन्न प्रकार के जानवर पशु पक्षी सरिश रेंगने वाले कीड़े ये सब या इंसान कहीं भी क्यों ना चली जाए लेकिन वो उस शरीर में जाकर भी शरीर नहीं हो जाती शरीर के गुणों से आवृत नहीं हो जाती है ना आत्मा निसंग है आत्मा स्थावर या जंगम शरीर के गुणों से युक्त नहीं होती हम अपने मन जो कि जड़ है हम उस मन से बार बार ये सोच लेते हैं कि मैं फला फला शरीर हूं और ये मेरा नाम है ये मेरी उपाधि है और ये मेरे संबंधी है यह सोचता है मन और मन जो सोचता है उस पर विचार करती है बुद्धि विभिन्न प्रकार के संकल्प और विकल्प के द्वारा और फिर एक डिसीजन एक निर्णय लेती है हमारी बुद्धि उसे कहते हैं विवेक विवेक यूं तो सबके पास है लेकिन सब लोग इस विवेक का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं लोगों को यह भी नहीं पता कि बुद्धि और विवेक दो अलग अलग वस्तु है बुद्धि जैसे कि यह निश्चय करती है कि यह चीनी है और यह नमक है और विवेक ये निर्णय लेता है कि मैं तो शुगर का पेशेंट हूं मुझे चीनी नहीं खानी चाहिए अगर नमकीन खा लो तो मेरा हित है मीठा खाऊंगा तो मेरा अहित है तो वो हित और अहित का ज्ञान देता है ना तो विवेक जागृत कैसे हो अगर कोई व्यक्ति अपने बल पर सोचे कि मैं विवेक जागृत कर दूंगा तो ऐसा नहीं है विवेक जागृत होता है संत गुरुदेव की कृपा से और जब विवेक की जागृति होती है तब दत्तात्रेय जी की तरह एक भक्त आत्म आत्मनिरीक्षण करने लगता है विवेक की जागृति से पहले वो दूसरों में दोष देखता है जैसे कि सोचता रहता है कि देखो ये लोग कैसे हैं कितने बजे उठते हैं भजन नहीं करते हैं दोष ही दोष दोष ही दोष दिखता है लेकिन जब विवेक जागृत हो जाता है तो आप निरीक्षण होता है अपने अंदर दोष दिखाई देते हैं अपने आप में भजन का सत्संग का अभाव दिखता है तब एक भक्त को लगने लगता है अरे मैंने अभी तक ये क्या किया मैंने अपना सारा जीवन बेकार कर दिया भोजन पर नियंत्रण नहीं किया अपने आप को सजा कर तरह तरह की सेल्फी लेने में ही व्यस्त रहा हुँ? मेरी अभी तक वस्त्रों से आसक्ति नहीं गई मैं आठ बजे तक स्वयं रहता हूं मुझसे हाय भजन नहीं हो पाया और जो मैं भजन कर रहा हूं जिसे मैं भजन कहता हूं वो तो पूरा नाटक ही है हाय हाय मैं किसी संत की सेवा नहीं कर पाया मैं पढ़ भी नहीं पाया शास्त्र भी नहीं समझ पाया मैं भटक गया हाई मैंने इतने दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ कर दिया अभी तक मैं कुछ कर ही नहीं पाया और जब इस तरह की विचारधारा मन में पैदा होती है तो इसे कहते हैं विवेक और याद रखिये जब विवेक जागृत होता है तो मनुष्य के अंदर एक जलन सी पैदा हो जाती है और उसे ईमानदारी से अपना पक्ष साफ साफ दिखने लगता है कि मैं तो यंत्र साधन कर रहा था और तब जबकि विवेक जागृत हो जाता है तो उसके साधन जाती है। उसके मन में एक अफसोस आ जाता है, हीनता आबे बुसर इतके दोष आहेत दोष के बारे बघता है।, है ना जे कृपा की शरुवा होती है तब विवेक जागृत होता है तो जिस व्यक्ति के अंदर विवेक जागृत होता है वो देख पाता है कि सर्व व्यापक भगवान हर जगह है और जिस प्रकार से पवन मेघ को आकाश में ही रखती है और यहां वहां उड़ा के ले जाती है तो मेघ उड़ के जाता है पर तो भी मेघ आकाश को स्पर्श नहीं कर पाता है, है ना बादल आकाश में ही रहता है परंतु आकाश को कहां स्पर्श कर पाता है इसी प्रकार से जल अन्न पृथ्वी अग्नि इनके बहुत गुण है और ये सब देह को तो स्पर्श कर पाते हैं परंतु देह में जो परमात्मा बैठे हैं देह में जो आत्मा है यानी मैं हूं उसे स्पर्श नहीं कर पाते तो ये है परमात्मा का सर्वव्यापक यानी परमात्मा सब जगह है सब में है लेकिन तो भी निसंग हैं, निसंग, है संग से रहते हैं किसी का गुण और दोष वो अपने ऊपर नहीं लेते और दत्तात्रेय जी यही कह रहे हैं कि मैंने ये जो निसंगता है ये आकाश से सीखी है तो देखिए सीधी सी बात यह है कि जो आकाश है ना उस आकाश में ना कोई रंग मिलाया जा सकता ना उस आकाश को जलाया जा सकता ना उस आकाश को काटा जा सकता ना पानी में भिगाया जा सकता और दत्तात्रेय जी यही सीख रहे हैं कि भाई जिस तरह से आकाश को नहीं भिगाया जा सकता काटा जा सकता ना सुखाया जा सकता इसी प्रकार से आत्मा का हाल है भगवान ने श्रीमद भगवद गीता में बता दिया है कि हम आत्मा के तौर पर ऐसे ही अनश्वर है हमें भी काटा जा सकता है ना जलाया जा सकता है ना मारा जा सकता है ना सुखाया जा सकता है हम शाश्वत हैं थे है और रहेंगे भगवान थे हैं और रहेंगे तो भगवान का ये जो एक गुण है कि वो त्रिकाल सकते हैं, आत्मा भी त्रिकाल सकते है क्यों क्योंकि वो परमात्मा का अंश है तो चाहे वो कितने भी शरीर क्यों ना धारण कर ले, लेकिन विभिन्न प्रकार के गुण जो उस शरीर को आच्छादित किए हुए हैं ढके हुए हैं वो गुण आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाते हैं दुख दोष सुख आनंद कुछ भी आत्मा को स्पर्श नहीं करता है तो फिर आत्मा को क्या स्पर्श करता है है एक वस्तु और वो है भगवान भगवान से संबंधित आनंद भगवान की कथा भगवान का नाम ये सब ये सब का सब आत्मा को स्पर्श करता है आत्मा को आनंदित करता है आत्मा वस्तुता भगवान से जुड़ी है भगवान की है भगवान का अंश है तो वो सदा सर्वदा भगवत आनंद के लिए ही त्रिषित है प्यासी है और जब तक उसे ये भगवद आनंद प्राप्त नहीं होता तब तक वो बारम्बार बारम्बार शरीर धारण करती है उस आनंद की खोज में और वो आनंद उसे जब भगवान की कृपा से गुरुवर्ग की कृपा से मिलता है तो फिर धीरे धीरे वो शरीरों के बंधन से मुक्त हो जाती है और भगवान के चरणों को प्राप्त करती है वो आत्मा और वो धारण करती है पार्षद देह जिसका ना मरण है ना जन्म है ना बुढ़ापा है ना बीमारियां है वो एक योग्य देह होती है आनंदमयी देह होती है और वो भगवान की पार्षद देह होती है तो भजन करके वस्तुता प्राप्त यही करना है तो देखिए बड़े ही सुंदर तरीके से दत्तात्रेय जी बता रहे हैं अपने इन गुरुओं के बारे में जिन पर चर्चा जारी रखेंगे हम सुनते रहिएगा समर्पण